उसके अलावा गाय को हाथ लगाने से लाभ होता है तो इसके बारे में क्या आप कहना है हाँ जी सबके पास ये प्रश्न पहुंचा बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने कहा करा <coughs> मानव शरीर के स्वास्थ्य में गाय का एक योगदान है फिजिकली केमिकली एंड बायोलॉजिकली इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है फिजिकली कैसे मानव शरीर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए गाय का एक बड़ा रोल है फिजिकली केमिकली एंड बायोलॉजिकली फिज़िकली कैसे गाय जो है वो गाय जो है, गाय जो है घास खाती है गोबर देती है गोमूत्र देती है बच्चा देती है इतना सामान वो देती है दूध हम लेते हैं गाय देती नहीं हम लेते हैं और वो भी हमारे अधिकार से लेते हैं ये फिजिकल चीज़ें हैं जो हमको समझ में आती हैं गाय का गोबर हम लोग के लिए मानव परंपरा में कितना भी आधुनिक आप हो जाओ कृषि हमारे लिए आवश्यक है अनिवार्य है या नहीं देखिए कितना दुर्भाग्य है वो भैया जो कह रहे थे सच्ची बात है कितना दुर्भाग्य है किसी ज़माने में हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो 80 परसेंट लोग उत्पादक थे मतलब किसी न किसी तरीके से उत्पादन की प्रक्रियाओं से जुड़े हुए थे है ना और पढ़ाई का लेवल एक कम था तो पढ़ाई नहीं थी तो नौकरियां नहीं थी डिग्री नहीं थी नौकरी नहीं थी तो लोग डायरेक्टली प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे खेती बाड़ी ये वो कुछ ना कुछ करते थे 80 परसेंट लोग उत्पादक शिक्षा नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सही शिक्षा चाहिए जो भी शिक्षा आई उसमें यह हुआ शिक्षा बढ़ी उत्पादकों की संख्या बढ़ी या घटी आज की तारीख में 45% 48% लोग यहाँ हिंदुस्तान में उत्पादक हैं जो कि वर्ल्ड के लेवल पे अभी भी ज़्यादा हैं जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर अभी उत्पादकों की संख्या है तीन से पाँच परसेंट नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन को हमने वहाँ पर डिपेंडेंट बना दिया है ना आश्रित बना दिया है उनको उनकी मजबूरी है दुनिया का शोषण करना और हम सब भी उसी दिशा में जा रहे हैं तो ये समझ में आ जाए कि कृषि हमारे लिए एक आवश्यक है सिर्फ कृषि ही नहीं है उद्योग भी आवश्यक है सिर्फ उद्योग नहीं है उसकी प्रोसेसिंग भी आवश्यक है उसका संरक्षण भी आवश्यक है जो जो भी चीज आवश्यक है सबको हम समझेंगे है ना सिर्फ कृषि प्रधानता की बात नहीं हो रही है लेकिन कृषि हमारे लिए आवश्यक है जैसे शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है जैसे कृषि से प्राप्त जो भी धन हो जो भी हमको मिलता है उसकी सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है उत्पादन एक साल में होता है अगर फल एक बार लगा तो साल भर बाद आता है तो उसका प्रोसेसिंग करके उसको संरक्षित रखना ये भी हमारे लिए आवश्यक है इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो गाय का गोबर हमारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त है खेती करने के लिए क्यों अब इसमें कोई रहस्य क्या कोई रहस्य नहीं है गाय का जो हारमोनल सिस्टम है उससे जो दूध बनता है वो मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी उसी हारमोन से वो गोबर बनता है वो खेती के लिए उपयोगी है ना अभी हमारे इस खेत में आप ने, ने देखे होगा पूरे आसपास के इलाके में हम बैठे इतनी सी जमीन है हमारे पास कुछ भी नहीं है ये मान्यता बनी हुई है कि फूलगोभी गोभी पत्ता गोभी अब होता ही नहीं है बिना केमिकल फार्मिंग के और दवाए छिड़क छिड़क के हमारे यहाँ देखिए फूल कैसा हो रहा है देखा आपने पत्ता देखा कैसा हो रहा है हाँ हाँ बैंगन देखे बैंगन है ना भिंडी देखिए बैंगन देखिए अब ये सब और हमारे जैसे अनाड़ी किसान हमने जिंदगी में कोई हल देखा ना बकर देखा हम भी उसी शिक्षा से पढ़े लिखे आदमी है ना? तो ये कैसे हो रहा है नागराज जी से पूछा वो तो किसान भी रहे हैं गौ गाय भी पाली इंडस्ट्री भी चलाई सब किया उन्होंने तो उनसे हमने पूछा कि बताइए खेती अगर करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा कितना रिसर्च की ज़रूरत है उसमें बोले बेटा कोई रिसर्च की जरूरत नहीं तुमको अगर अपना नाम कमाना है तो रिसर्च करते रहना और यदि समृद्धिपूर्वक जीना है तो काम करते रहना तो क्या क्या समृद्धि समृद्धिपूर्वक जीना गाय का गोबर और गोमूत्र खेत में पटकते रहो सब अपने आप अप ठीक होता है एकदम सिंपल इतना सरल हमने क्या कर दिया आने के बाद कुछ आओ देखा नाओ सारा इतनी सारी गाय का गोबर यहीं फेंकने लगे पूरी पथरीली जगह है ये है ना आज ये जगह ऐसी हो गई जहाँ पर बीज फेंक के चले आते हैं हम कुछ भी हमको आज भी नहीं आता खेती में क्योंकि मैं मैं मानता हूं कि इंजीनियर बनने में पाँच साल लगते हैं किसान बनने में कम से कम दस से पंद्रह साल लगता है और गाय पालने में और उससे ज़्यादा समय लगता है सीखने में तो अब गाय हमारे लिए हमारी खेती के लिए आवश्यक है गोबर को वहाँ से लिया गोबर तो कहीं खेत में डालना ही है उसको बीच में से टंकी में से गुजार दिया गेस मिल गया गैस मिल गया रोटी बन गया बढ़िया ठाट हो गया उधर से गोबर गया खेत में चला गया गौमूत्र आया उसको कलेक्ट कर लिया उसी को दवा बना दिया और मानव के लिए शरीर के लिए बहुत बढ़िया उपयोगी और खेती के लिए उपयोगी जो चीज खेत के लिए उपयोगी होगी वो मानव शरीर के लिए उपयोगी और जो मानव शरीर के लिए उपयोगी वो खेत के लिए उपयोगी अगर ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो कौन सी दवा डालना चाहिए कौन सा खाद डालना चाहिए वो पहले खा के देख लो यूरिया को खा के देख लो तो खेत में डालना सिंपल गणित है एकदम यह अस्तित्व बहुत सीधे सीधे सरल सिद्धांतों पर चलता है कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है कुछ आपको एन पी के फैन के कोई ज़रूरत नहीं है ये सब धंधाबाजी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एन के नहीं होता होता ही है लेकिन ये अपने आप संतुलन कौन कर देता है गाय का गोबर और ये पत्ता और गो, गोमूत्र ये सब मिलाकर पानी की मात्रा अच्छे बीज ये सब मिला संतुलित कर देता है हमको खेती आज कुछ भी नहीं आता हमारा खेती में कभी घाटा होता ही नहीं तो इसके गाय जरूरी है अब गाय 33 करोड़ देता, देवता का मतलब तो हमको समझ में आ गया जो दया कृपा करुणापूर्वक जीता हो गाय में ऐसा जीने वाला कोई नहीं है गाय पूरकतापूर्वक जीता है है ना गाय को जैसा जीना चाहिए वैसे जीता है दया कृपा करुणापूर्वक जीने वाला मानव ही होगा उसकी दृष्टि सत्य की धर्म की होना जरूरी है उसका नाम देवता होता है देने वाला देवता अगर बोलते हैं तो गाय बहुत सारा देता है उसल कुछ बोला हो किसी ने गाय हमारे लिए उपयोगी है ये बात समझ में आ गया अब रहा उसको छूने से पालने से फ़ायदा अब पालने से ये फ़ायदा होता ही है गाय जो सांस छोड़ता है वो हमारे लिए सर... हमारे लंग्स के लिए अच्छा होता है इसलिए हम पालते हैं दूध देता है हवा अच्छी देता है छूने से क्या होता है है ना छूने से जो कोई शरीर में अच्छा प्रभाव पड़ता है बुरा प्रभाव पड़ता है प्लास्टिक के छूते जैसे हम छू रहे हैं उसको बार बार बार बार मैं यूं करता हूँ लेकिन फिर छू लेता हूँ करूँ क्या है ना अब इसमें यह जो चमकदार जो लगा है ना केमिकल इसको बोलते हैं कम से कम हमने एक लाख से अधिक सिंथेटिक केमिकल बना लिए कितने कितने एक लाख जितनी चमकदार चीजें हैं इसमें डायक्सिन है और यह सीधा कार्सोजनिक है और यह हमारे शरीर के संपर्क में आएगा यहां से पकड़ू कहाँ से पकड़ू है ना तो ये समझ में आ रहा है कि हम समझ नहीं रहे हैं साइकिल को तो बहुत सारा गड़बड़ कर रहे हैं अब गाय को छूते हो तो शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है हर चीज का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है उसमें रहस्य को जोड़ देते हैं तो समझ में नहीं आता <coughs> तो लड़ने लग जाते हैं तो भैंस का भी कोई उपयोग होगा सुवर का भी होगा हमारे लिए नहीं होगा तो प्रकृति के लिए तो है ही तो ये नहीं कि गाय हम ले आए हमारे उपयोगी तो बाकी सब जानवर बेकार हैं ऐसा मानना हमारे मन न्याय की प्रवृत्ति है उनका कोई ना कोई योगदान प्रकृति में ही हमने अपनी अपनी आवश्यकता थोड़ी सी है वो थोड़ी सी आवश्यकता के लिए बहुत थोड़ी सी चीजों को पहचान लिया और अपने लिए उनके लिए एक डिज़ाइन बना लिया श्रमपूर्वक और उनको भी जिंदा रखा और अपने को भी जिंदा रखा और एक परंपरा बना के रख दिया जिससे हम सब लोग जिंदा रह के आराम से प्यार से स्नेह से है ना समाधान के साथ जी सकें इतनी सी बात जब भी इसको रहस्य से जोड़ोगे समझ में नहीं आएगा भाई तो रहस्य है और रहस्य है तो फिर अच्छा भी लगेगा और लड़ाई भी होगी तार्किक नहीं होंगे हम अपनी बात को कह नहीं पाएंगे कोई सुन नहीं पाएगा हर मानव सुनना चाहता है समझना चाहता है अब ज़रूरत इस बात की है हम अपनी सारी बात को तर्क विधि से रखें सिर्फ तर्क विधि से नहीं व्यवहार विधि से भी रखें और सिर्फ व्यवहार विधि भी नहीं प्रमाण विधि से भी रखें तीनों तरीके से यदि हम बात रखते हैं आप देखिए सभी लोग उसको समझना चाहते हैं उसको जीना चाहते हैं विवाद से मुक्त रह सकते हैं शांति से जी सकते हैं शांति से मर सकते हैं क्या दिक्कत है किस दिक्कत महाराज कोई दिक्कत चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तीस मूल्य हैं लेकिन इसको हम आगे विकल्प शिविर और इसमें सब में पढ़ाएंगे अभी दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है संबंध में जीते समय विश्वासपूर्वक जीने की अपेक्षा मेरी बनी रहती है हाँ या ना हम बोलते ही यदि अपने पे विश्वास नहीं तो दूसरे पर विश्वास कैसे होगा अच्छा नीति तो बताया नहीं सॉरी सॉरी सॉरी सॉ गलती से गलती हो गया जी मैं जानबूझी करता हूं मानव जन्म से गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है क्या बात है पूरा सेंटेंस सुनिए जन्म से बालक गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है अब शिक्षा और व्यवस्था उसको सही करने का अवसर प्रदान करती है लिख लीजिए बालक जन्म से गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है एक बालक गलती करता है या उसका अधिकार है बालक जन्म से गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है सही शिक्षा एवं व्यवस्था सही शिक्षा एवं व्यवस्था उसमें सही करने की योग्यता को पैदा करती है मधु दीदी क्या हो गया पराठा तो बहुत टेस्टी था काय को गुंसुमो? नहीं सही शिक्षा और व्यवस्था उसमें सही करने का अवसर को प्रदान करती है सही सही शिक्षा मतलब मानवी शिक्षा मानवी व्यवस्था शिक्षा सही शिक्षा एवं सही व्यवस्था उसमें सही करने की योग्यता को स्थापित करती है यदि आगे और लिख लीजिए यदि शिक्षा व्यवस्था मानवी ना हो बालक यदि शिक्षा एवं व्यवस्था मानवी ना हो तो बालक गलती करने के स्थान पर अपराधी हो जाता है बालक गलती से आगे बढ़कर अपराध करने लगता है टंकी और हो गया भाई बता दिया बता दिया उसमें सिग्नल लगना बचाया भी तो यदि बालक में गलती करने का अधिकार है सही शिक्षा एवं व्यवस्था मिलती है तो सही करने की योग्यता स्थापित होती है यदि सही शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलती है तो गलती को ही सही मानने लगता है और गलती को जब सही मानने लगता है तो उसी को बोलते हैं अपराधी हो गया बात समझ में आ गई चलिए तो आगे बढ़ते हैं नीति हजारों साल से नीति की बात कर रहे हैं नीति दो है एक नीति है सदुपयोग की नीति एक नीति है सुरक्षा की नीति hmm. सदुपयोग क्या है थोड़ा ध्यान देते हैं समझ में आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मिटा दूं। जब तक मानव समाधान संपन्न नहीं होता है सदुपयोग की स्पष्टता होती ही नहीं है समझदारी का मतलब ही है सदुपयोग की स्पष्टता हो जाए समाधान पूर्वक ही समझदारी पूर्वक ही सदुपयोग स्पष्ट होता है जैसे मानव के पास कुल कितनी चीजें हैं कुल अर्थ क्या है असेट क्या है तो मानव के पास तीन चीजें हैं तन है मन है और धन है कुल समझदारी का मतलब कितना है ज्ञान होने का मतलब क्या तन का क्या करूं तन का किस क्या सदुपयोग है मन का क्या सदुपयोग है और धन का क्या सदुपयोग है सदुपयोग पूर्वक ही हम सुखी होते हैं दुरुपयोग पूर्वक ही हम दुखी होते हैं अभी थोड़ा थोड़ा अंतर है ये समझ लेते हैं दो चीजें हैं एक है उपयोग एक है सदुपयोग उपयोग पूर्वक हम सुखी नहीं होते हैं उपयोग के दो भाग हैं एक है उपभोग एक है उत्पादन थोड़ा सा बहुत टेक्निकल नहीं है बहुत सामान्य बातें है कोई रॉकेट साइंस नहीं है जैसे ये कहा गया कि हम सब जब भी सुखी होंगे सदुपयोग पूर्वक सुखी होते हैं उपयोग पूर्वक सुखी नहीं होते इसका मतलब क्या जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई साल में कुछ आपने एक अमाउंट कमाया जैसे मान लेते हैं आपने 100 क्विंटल गेहूं आपने उत्पादन किया अब आपके पास असेट अब हम बात करें धन के रूप में आपके पास कुल असेट है 100 क्विंटल हंड्रेड कुल असेड को आप देखने गए आप अब अगली बार गेहूं कब उगने वाला है एक साल बाद और अगली साल जब उगने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करते हैं अगली साल जो गेहूं उगाना है वो उसके लिए बीज कितना चाहिए पहले वो अलग करते हो आप तो दस कुंटल आपने रख दिया उदाहरण के लिए उत्पादन के लिए बचा कितना नब्बे कुंटल अब आपके और आपके परिवार के लिए खाने के लिए गेहूं की कितनी आवश्यकता है इसमें खाना कपड़ा बिजली सब जोड़ लो आप है ना वो कन्वर्जन ही कर रहे हैं बीच में हम खाली कन्वर्ट ही करा के ला रहे हैं तो आपके परिवार के लिए पूरे साल भर की आवश्यकता कितनी है मान लीजिए आपके पूरे साल भर की आवश्यकता है चालीस कुंटल और उसको बढ़ा लो कोई मेहमान आ जाएगा कुछ हो जाएगा है ना तो पचास कुंटल और बढ़ा लो पचपन कुंटल साठ कुंटल कर लिया आपने तो आपके उपभोग के लिए कितना कुंटल चाहिए अब कितना कंज्यूम हो गया आपके पास सत्तर कुंटल बचा कितना एक छोटी सी बात करते हैं ये दस कुंटल में मेरा कोई च्वाइस है ये हमारे लिए अनिवार्य है इसमें हमारा कोई च्वाइस नहीं है जो चीज अनिवार्य है उसमें कोई सुख भी नहीं है वो तो अनिवार्य है उसमें क्या सुख है यार दस कुंटल रखो भी नहीं तो अगली बार उगेगा क्या मजबूरी भी नहीं है लेकिन ये अनिवार्य है तो इसमें हमारा सुख नहीं है इस सौ कुंटल में से दस कुंटल नियोजित करने में हमारा कोई सुख नहीं है इसमें हमारा कोई सुख है ये भी अनिवार्य है इसमें हमारा कोई सुख नहीं है साठ कुंटल हम खाएंगे नहीं तो जियेंगे क्या इसमें हमारा कोई चॉइस है खाने में कोई चॉइस नहीं है खा के इसीलिए हम सुखी नहीं है जहां पर चॉइस नहीं है वहां पर सुख नहीं है ये समझ में आ गया इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है ये हमारे लिए आवश्यक है हां लेकिन अगर खाने को नहीं मिलेगा तो दुखी जरूर रहेंगे लेकिन खाके सुखी हो जाए इसकी कोई गारंटी है ही नहीं इसको समझ लीजिए सुख के अनु दुख की अनुपस्थित सुख ऐसा नहीं है है ना अगर खाने को नहीं मिलेगा रोटी नहीं मिलेगी बीवी बच्चे सभी गाली देंगे है ना हमार को भी खराब लगेगा यार इतना भी नहीं कमा पा रहे कि घर में रोटी लेके आ जाए रोटी ले आए इसका मतलब सुख हो गया नहीं है तो इसमें हमारा कोई चॉइस नहीं है इसीलिए इसको कहा उपयोग उपयोग में हमारा कोई च्वाइस नहीं है नाम यहाँ बदल देना कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिया क्या हो रही है समझ लीजिए अब बच गया क्या कितना बचा तीस कुंटल के हम आपके पास दो च्वाइस है एक दो दुरुपयोग करिए और एक सदुपयोग करिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तीस कुंटल का क्या करोगे क्या करोगे बताओ करेंगे क्या बेच दिया पैसा है क्या करेंगे मनोरंजन नहीं दाल तो उसमें आ गई ना साठ कुंटल में आ गई भाई वो तो आ गई बिजली आ गया वो सब करके ले आए साठ कुंटल में सारा आ गया <coughs> ये जो तीस कुंटल है सुख के साधन दीदी आज छठा दिन है शिविर का सुख के साधन होते हैं कि सुविधा के साधन होते हैं ये धरती फट जाए मैं इसी में समा जाऊं हा बताओ कोई बात नहीं गलती से गलती गलती से गलती होती है हाँ जी वो सारे साधन तो इसी में जोड़ लिए ना अब आप क्या करते हैं अब इसको आप आप जिसको सदुपयोग मानते हैं उसमें क्या करते हैं देखिए बड़ा मजा आएगा आप उसको निकाल के बैंक में जमा कराते हैं। ये सदुपयोग है दुरुपयोग एफडी कराया दुरुपयोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया दुरुपयोग इंश्योरेंस कराया दुरुपयोग ज्वेलरी लाए इट सेक्टर ये सब क्या है अच्छा ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम उपयोग से अधिक वस्तु जो हमारे पास है हमारी ताकत नहीं है कि उसका उपयोग करके दिखा दो जैसे जितने आदमी हैं यदि उसमें से तीन कुर्सी भी ज्यादा है हमारी हैसियत नहीं है कि हम इस कुर्सी को उपयोग कर पाए करके दिखाओ महाराज अभी हम यही कर रहे हैं कब्जा करके रख रहे हैं कब्जा करने को हम उपयोग मान रहे हैं सदुपयोग मान रहे हैं नहीं कर सकते किसी जगह आप जाते हो एक आदमी यहां बैठा रहता है एक रुमाल वहां बैठा रहता है रुमाल आप जाके बैठने लगे बैठे मत दिखता नहीं क्या बैठे हुए हैं लोग कहा बैठे हुए दिख नहीं रहे इसको बोलते कब्जा हम क्या मानते हैं अभी हमारा भ्रमित मान्यता क्या है संग्रह ही सदुपयोग है संग्रह ही सदुपयोग है तो क्या दान दे दे तो मैं बोलता हूं दान दे दीजिए दान देना भी दुरुपयोग है कोई भिखारी को दे दिया तो भिखारी को दिया तो सदुपयोग हुआ क्या नहीं भिखारी को दिया तो भिखारी ने क्या किया तो वो उपभोग में गया फाइनली वापस सदुपयोग में नहीं है नहीं देना ये नहीं कह रहा हूं बट इट विल इट केन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सदउपयोग वो बेसिकली क्या है उपभोग कैटेगरी वही है चाहे आप करो चाहे दूसरा करे चाहे तीसरा करे हम सभी हम सब इसलिए दुखी हैं कि हम धन का तन का और मन का सदुपयोग अभी तक जानते ही नहीं है तन का सदुपयोग नहीं कर पाए मन का सदुपयोग नहीं कर पाए धन का नहीं कर पाए इसीलिए हम दुखी हैं और हम सोचे संग्रह ही सदुपयोग है अभी तक जितनी जागृति हमारी हुई उसमें हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि हमने संग्रह कर लिया बराबर सदुपयोग हो गया अब इसमें संग्रह की प्रवृत्ति क्या है समझ लीजिए आपको ये पता चला कि इसका करना क्या है वो पता नहीं है तो शायद कल को अकल आ जाएगी कल को अकल आ जाएगी तब इसको कर लेंगे अभी अकल नहीं आया मेरे को नहीं अकल आया है तो मेरे बच्चों को अकल आ जाएगी तो बिना अकल का सामान यदि अपने बच्चों को देते हो बिना अकल का सामान दिया तो बच्चों के साथ न्याय हुआ कि अन्याय जो जो लोग भी संग्रह करके ये सोचते हैं कि उससे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा एक्चुअली बच्चों का भविष्य आज सुरक्षित ही हम करते जाते हैं कारण जिसका सदुपयोग आप नहीं कर पाए आपकी अयोग्यता के कारण आपको भय के कारण आपको लगा कि इसका सदुपयोग हमारे अगली जनरेशन कर लेगी अगर वो कर ले जाए तो उनका पुण्य है आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये सब दुरुपयोग जो है संग्रह है इसी को हमने सदुपयोग मान लिया है क्योंकि सदुपयोग हमको समझ में नहीं आया जब तक मानव समझ में नहीं आएगा तन मन धन का सदुपयोग हम समझ ही नहीं सकते हैं और जब तक तन मन धन का सदुपयोग नहीं होगा हम सुखी नहीं हो सकते एक से अनेक कोई भी सुखी नहीं हो पाएगा फिर कोई बोले आदर्शवाद है आदर्शवाद नहीं व्यवहारवाद है इसी में हम जीते हैं आज आपके सामने अगर किसी कॉन्फिडेंस से खड़े हैं इसी विश्वास से खड़े हैं तो उसका केवल और केवल एक मात्र कारण है कि हम अपने तन और अपने मन और अपने धन का पूर्णतः सदुपयोग करते हैं है ना उससे कम में हम सुखी नहीं रह सकते क्या है सदुपयोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं। और देखिये कोई भी फिलोसफी होगी फाइनली तो यही बताती है कि आपको करना क्या है करना क्या क्या मतलब क्या है तन को क्या करना है मन को क्या करना है धन को क्या करना है, कुल मिला के इतना सा मुद्दा है समस्त ज्ञान का मतलब इतना निकलता आखिरी में जाके कि ये तन का क्या करूं भैया मन का क्या करूं और धन का क्या करूं आगे समझने को तैयार है अभी पूरी माना जाती है कि हम अभी पूरा अध्ययन कर लेते फिर से करते हैं एक बात नाराज मत होना भाई है अब तक मानव जाति में दो ही थ्योरी आई हैं इच्छा मुक्ति कार्यक्रम इच्छा पूर्ति कार्यक्रम और ये फिलॉसफी तब फिलॉसफी बनती है जब ये आखिरी तक पहुंच जाती है कि तन मन धन का ये करना है आपको हाँ वो डिसीजन तक पहुंचने के बाद ही उसको फिलॉसफी कहते हैं तो क्या बना अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा दे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है तन मन और धन को लेकर मान्यता क्या है एक जो इच्छा इच्छा मुक्ति कार्यक्रम है जिसको हम लोग कहते हैं आदर्शवाद आदर्शवाद का मान्यता क्या है थोड़ा सा कड़क मन करके सुन लेना भाई आदर्शवाद का मान्यता है ये तन आपको पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के फल के रूप में मिला है कर्म कर्म बंधन है कार्मिक अकाउंट एक उन कार्मिक अकाउंट में कुछ आपने अच्छा किया कुछ गलत किया तो जो गलत का कंपोनेंट बड़ा हुआ है उसके कारण आपको ये शरीर मिला है तो पिछले कर्मों का यह फल है बिल्कुल ठीक बात तो पिछले कर्मों का फल है तो सही कर्मों का फल है या गलत कर्मों का फल है यदि सही कर्म कर लेते तो मोक्ष हो जाता तो आपको ये शरीर मिलता ही नहीं तो आपको ये जो शरीर मिला हुआ है ये अपने पिछले कर्मों की गलती के कारण मिला ये मैं नहीं कह रहा हूं ये पूरे दर्शनों का सार है पूरी दुनिया के ईस्टर्न वेस्टर्न सारी दुनिया के जो फिलोसॉफी आदर्शवाद का उनका सार इतना ही है कि आपने पिछले जन्म में जैसे है ना वेस्टर्न में ये मान्यता है कि वो एडम एंड है उनको बोला ये सेवफल मत खाना एक छोटी सी गलती करी सेवफल खा लिया उसका झंझट अभी तक झेल रहे हैं है ना ऐसे ही कुछ इधर भी मान्यता हैं तो हमको ये समझ में आ जाए यहां पर कहा गया कि पूर्व कर्मों का फल मानते हैं जी एप्पल खाया था एडम और वो थी ना जो ई उनको मना किया था गॉड ने कि ये बाग में रख रहे तुमको तो ये एप्पल मत खाना गलती कर दी एक गलती क्या उसका दंड आप झेल रहे हो अभी तक तो पूर्व कर्मों का फल है तो सदुपयोग क्या बता रहे हैं वो करना क्या है ये तन को इस तन को तपाना है क्या करना है पूर्व के कर्म को जीरो अकाउंट करना है तो जीरो अकाउंट करना है तो न्यूट्रलाइज करना है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है इस तन को सदुपयोग का मतलब है कि इसको कितना आप कठिन से कठिन जगह में रखते हो है ना ताकि ताकि आपका इसमें से छूटे पीछा तो इसके साथ कठिन रहना इसको बोला सदुपयोग मन को क्या कहा है ना शॉर्टकट में चलते हैं <coughs> मन को यहां कहते हैं आत्मा सोल छोटा से बात कर रहे हैं ना इस पर ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि समय ज्यादा लगेगा आत्मा को कहा आत्मा कहां से आई आत्मा को बोलो प्योर है क्या बोलते हैं आत्मा शुद्ध है पिछले जन्म में जो गलती कर दिया उसके कारण शरीर बंधन मिल गया उसके कारण हमको ये शरीर मिला इसको चलाना पड़ रहा है तो आत्मा का डेस्टिनेशन क्या है तो बोले परमात्मा आत्मा कहाँ से आई परमात्मा से ही? जाना कहाँ है परमात्मा में उसकी विधि क्या है ये संसार में अपना दायित्व करते निभा के जाओ तो वापिस आपको परमात्मा की गोदी में जाकर सोना है उसी का नाम मोक्ष है तो आत्मा को पाना है परमात्मा को तो मन को कहाँ लगाना है परमात्मा में परमात्मा में लगाने का मतलब क्या हुआ कि संसार में लगाना है या नहीं लगाना इधर नहीं।, नहीं लगाना इधर लगाओगे तो ये बंधन में पड़ा रहेगा तो विरक्ति मन में ईश्वर की आराध्य करते रहो और अपने जो भी काम है करते रहो काम नहीं करना ऐसा नहीं बोला ईश्वर को पाने का आराध्य देवता बना मतलब आराध्य को स्मरण करते हुए पूरे समय आप अपने ड्यूटीज को निभाते रहिए तो मन को लगाइए ईश्वर में और काम अपने सारे करिए है ना और उसके बाद आप चले जाएंगे तो आत्मा को परमात्मा को पाना है तो मन का सदुपयोग क्या है भक्ति ईश्वर की भक्ति और संसार के प्रति विरक्ति ये मैं नहीं कह रहा हूं ये पूरे अध्ययन जो मैंने किया तीस चालीस साल में उसका एक प्रकार का निचोड़ आपके सामने रख रहे धन को क्या कहा धन को कहा ये संसार धन ये कहां से आया ईश्वर की छाया से माया की उत्पत्ति हुई है ईश्वर की छाया से माया की उत्पत्ति हुई है ये ईश्वर का प्रतिबिंबन है यह रियल नहीं है तो इस प्रकार से यह सारा संसार की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है और यह आत्मा जो है परमात्मा से छिटकी क्यों क्योंकि ये परमात्मा का जो छाया था उससे प्रभावित हो गई और मोहबंधन में पड़ गई इसलिए अब वो पूरी अपनी जो पूरी यात्रा है तेतीस करोड़ क्या क्या जो है ना योन उसमें से गुजर के वापिस उसको परमात्मा को पाना है तो धन को कहा है? माया तो धन का सदुपयोग क्या बताया इस आदर्शवादी परंपरा में धन का सदुपयोग क्या बताया मन का सदुपयोग भक्ति विरक्ति तन तो को एकदम कठिनाई से रहिए एकदम कठिनाई से भूख लगे कम खाइए तो माया का सदुपयोग है त्याग दान दान करिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए सर्वोत्तम कैटेगरी -करे का दान वो है जो इस हाथ को दिया और इस हाथ को भी पता नहीं चला, नहीं चला। तो धन का सदुपयोग बताया गया दान ठीक सही गलत की कोई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन देखिए बड़ी सुंदर बात ये है ये आपस में एक दूसरे के पूरक हो गए लॉजिकली इट्स फिट्स इसीलिए मैं कहता हूं सिर्फ लॉजिक सही गलत को साबित नहीं करेंगे व्यवहार को भी जोड़ना पड़ेगा और अनुभव को भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि देखिए धन के प्रति ध्यान त्याग कर रवैया रखोगे मन के प्रति भक्ति भी रखती रहेगी तन को कठिनाई से रखोगे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं लेकिन ऐसा एक आदमी जी सकता है जी सकता है एक परिवार जी सकता है जी सकता है एक देश जी सकता है हाँ जी सकता है लेकिन क्या चीज़ की कमी रह गई सुख नहीं हुआ क्योंकि हम कुछ भी मान के कुछ भी चल देंगे तो सुखी हो जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है कर तो लेंगे वो लेकिन सुखी होने की गारंटी नहीं है दूसरी एक और फिर बहुत सालों बाद एक परंपरा हो रही जिसको हम लोग कह रहे हैं भौतिकवाद इच्छा पूर्ति कार्यक्रम जो मन में वो पूरा करो इसमें मान्यता क्या है तन को बोलते हैं तन क्या है कुछ नहीं जी? है जी कोशिकाएं हैं ब्रेन सेल्स हैं इंद्रियां हैं तन क्या है इंद्रियां हैं कुल मिलाकर के सेंसेशन है तन क्या है एक प्रकार का संवेदना है रियलिटी नहीं है ताना बाना से कुछ होता है अगर ये संवेदना है तो इसका सदुपयोग क्या है इसका सदुपयोग भोगना है जो भी संवेदना होती हो उसको इग्नोर मत करो नहीं तो तुम्हारे अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स और तमाम रोग हो जाएंगे साइकोसोमेटिक इसलिए जो संवेदना खड़ी होती हो उस संवेदना के साथ चल दो वही जिंदगी की सफलता है वही मनोरंजन है वही सुख है एक दूसरे को क्या सुख दे पाएंगे उतनी काम है तो तन को जब संवेदना माना तो ये भोगने के लिए चला गया यहां कठिनता से भोगना है और यहां पर भोग को भोगना है मन क्या चीज है तो बोला मन बहुत चंचल है इमेजनरी है ये, ये रियलिटी नहीं है ये आपको भ्रम होता है आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी वेवस बनती है उससे आपको ये भ्रम होता है कि आप हो यू आर नॉट हियर यू आर नॉट लिस्निंग आप नहीं सुन रहे हो आपका शरीर सुन रहा है और ये शरीर आपको एक भ्रम क्रिएट कर दे रहा है कि आप सुन रहे हो है ना आप नहीं सोच रहे हो आपका शरीर सोच रहा है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से आपको एक इमेजिनरी, एक इल्यूजन हो रहा है कि आप नाम की कोई चीज हो और हमारे में से कई लोग इसको पढ़े रहते हैं वो उनको लगने लगता है कि वो सच में नहीं है एक सज्जन हमको बोले शिविर मेघ साहब मैं नहीं हूं तो मैंने कहा चुप रहो फिर आप नहीं हो तो नहीं मैं कभी कभी आ जाता हूं और कभी कभी चला जाता हूं तो मैंने कहा मुझको कैसा पता चलेगा कब आप आ गए कब चले गए है ना तो चुप रहो भाई ठीक तो मैंने कहा अभी मैं बात करू आप हो या नहीं ये तो बता दो कि अभी मैं बात करू आप हो या नहीं बोले मैं कभी रहता हूं कभी मैं नहीं रहता हूं अब बत, अब याना ठीक है तुम परम ज्ञानी महाराज ये उसका गलती नहीं है ये पूरा साइंस उसको बता रहा है कि आपको भ्रम हो रहा है कि आप नाम की कोई चीज होता है क्योंकि यू आर नॉट टेंजिबल आपको हम पकड़ नहीं पा रहे आपका वजन कितना तोल कितना नाप कितना वो हम नहीं कर पा रहे जो कि अगले सत्र में हम लोग बताने वाले हैं आप क्या चीज हो तो मन चंचल है तो मन को पकड़े रखो काबू में रखना है अपने को इसका सदुपयोग क्या है मन को काबू करो मन काबू नहीं हो रहा है तो क्या करो ध्यान करो तपस्या करो वो तो इधर हो गया भक्ति विरक्ति में यहां पे क्या करो जैसा मन कहे वैसा ही चल दो तो क्या निकला मनोरंजन तो इधर भोग और मनोरंजन तन को लगाओ भोगने में मन का मनोरंजन होता रहेगा क्या फिलोस है अब धन क्या चीज है यार धनी तो सब कुछ है धन के बिना क्या है क्या स्वर्ग क्या नर्क धन की बना भोगोगे कैसे बहुत भोग बढ़िया बात तो धन को क्या माना भोगने में भोगने में सहायक वस्तु तो क्या करूं तो धन को आप भोगने में लगा। जितना आप भोगने में लगाओगे यही इसका सदुपयोग है क्या क्या-क्या जिंदगी पर तुमने इतना काम किया यार कभी तो अपने लिए जी लेते हाँ यार कभी तो अपने लिए जी लेते अब अपने लिए जीना किसके लिए तो समझ में नहीं आया तो शरीर को ही अपन मान के चले तो उठ के जाने लगे जिम उठ के खाने लगे सुबह एप्पल उसको अपने लिए जीना नहीं कहते वो शरीर के लिए जीना ही है अपने लिए जीने का मतलब ये समाधान पूर्वक जीना तो ये समझ में नहीं आया तो भोगने में सहायक वस्तु तो इसको भी लगा दिया है ना अति भोग और बहु भोग यह क्या चीज हो गया अति भोग का मतलब किसी एक चीज में लगाया मन उससे उचट गया मन उचट जाता है आप आपको भूख लगी हुई हो तो पहले लड्डू में बहुत स्वाद आता है दूसरे लड्डू में स्वाद उतना तीसरा खाना पड़े तो दिक्कत है चौथा हम आपको खिलाएंगे तो लड़ाई है पांचवा लेके हम दौड़ेंगे तो आप भाग जाएंगे अब भाग जाएंगे आप तो लड्डू में इतने बदल बदलाव कैसे हो गए क्योंकि शरीर भोगने के लिए है आप शरीर को भोगना चाहते हो वही चीज में एक समय स्वाद है उसके बाद स्वाद नहीं है है ना शरीर को भूख होगी तो काम होगा नहीं तो नहीं चलेगा तो अति भोग अब उसको बार बार खाना है फिर बहु भोग उसमें बहुत सारा वेरायटी लाना है तो वे, वेरायटी सीकिंग प्रोग्राम चालू हो गया तो धन से वैरायटी सीकिंग सुबह यहाँ बैठ के नाश्ता करना है दोपहर की चाय यहाँ पीनी है शाम को खाना टेरेस पे खाना है रात में कभी यहाँ खाना है महीने में एक बार तो कम से कम होटल में जाकर खाना है साल में दो बार तो एरोप्लेन में खाना है है ना और नहीं तो पहाड़ के ऊपर और नीचे और ये और वो ये सब करना है हमको धन इसी के लिए नहीं तो क्या मतलब क्या है नहीं तो कुत्ते से जीरे बोले हम है ना तो ये समझ में आया ये सब आपको सदुपयोग के बारे में समझ दिया अभी यहाँ पर जो कह रहे हैं उसको ठीक से समझ लेते हैं इसको मिटा दू क्योंकि नीचे काफी नीचे होना पड़ता है अभी सही गलत की बात नहीं है आप देख लीजिएगा जो आपको समझ में आए वही उपयोग करना छठा दिन में हमको यह समझ में आया कि तन क्या है तन क्या है साधन तन क्या चीज है किसका साधन है ना तो ये मेरे किसी गलत कर्मों का फल है और न ही किसी अच्छे कर्मों का फल है ये प्रकृति में एक नियम पूर्वक एक साधन का रचना होता है और ये मैं को स्वीकार होता है और मैं इस साधन को उपयोग करता है तो इस साधन का प्रयोजन क्या है श्रम करना श्रम करना इसका उपयोग है सदुपयोग क्या है सदुपयोग का मतलब क्या होता है ये कुर्सी का सदुपयोग क्या होता है किसी दूसरे के लिए सदुपयोग होता है ना मैं इस पे बैठता हूं तो उसको सदुपयोग कहते हैं ये अपने आप बैठी रहती है ये सदुपयोग है क्या तो मैं खाना खाता हूं वो सदुपयोग नहीं वो उपयोग है दूसरी फैकल्टी के लिए जो हम कर पा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री शिप है ये कॉम्प्लीमेंट्री शिप ही सदुपयोग है तो तन साधन है तो तन का सदुपयोग किसके लिए है तन किसका साधन है मे के लिए तो मेकअप मेकअप मे प्रयोजन क्या है जागृति को पाना जागृति को प्रमाणित करना तो तन साधन है तो तन का सदुपयोग क्या है इस तन में कुछ यंत्र लगे हैं जिनका यदि सदुपयोग करोगे आंख कान नाक जीभ त्वचा तो आपको वास्तविकताएं समझ में आ सकती हैं शरीर के सदुपयोग से ही जीवन जागृत होता है जीवन की जागृति के लिए यह साधन है ना कि यह ना मनोरंजन की वस्तु है ना ही कोई पुराने कर्मों का पाप फल को भोगने की वस्तु है है ना ये इतनी सुंदरतम डिजाइन आपको कोई दंड के स्वरूप में नहीं मिली है और कोई पुरस्कार भी नहीं है ये एक व्यवस्था है जिसमें जीवन जागृति के लिए साधन अनिवार्य है इसके लिए हमारे को जागृत तो जागृति को पाना ठीक है ये एक सदुपयोग जागृति को पा गया जागृति कौन पाया शरीर की मैं अब जागृति को प्रमाणित करना है प्रूव करना है कि मैं जागृत हो गया हूं प्रमाणित करना है जीना है वैसा हाँ जी भाई नमस्ते तो जागृति को पाना एक कार्यक्रम तन का सदुपयोग दूसरा जागृति को प्रमाणित करना से प्रमाणित करते हैं जीकर समझाकर जैसे अभी जो कुछ भी हम जीते हैं उसी को समझाते हैं और समझा जीने में भी शरीर का प्रयोग करते हैं और यहां खड़े होकर समझाने में भी इसी शरीर का प्रयोग हो रहा है हाँ जी भैया हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर जैसे आपने बताया जी भैया कि ये जो शरीर मिला है ये जैविक मतलब जो शब्द आप उसमें और यदि एक जन्म से एक आंख का काना पैदा उसमें क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, ही बढ़िया बात, क्या, क्या है बात है आप तक ये प्रश्न पहुंचा माइक ठीक से काम नहीं करा था आपने यह कहा कि कोई हो सकता है जन्म से का लंगड़ा लूला पैदा हुआ तो इसको कैसे माने कि किसके कारण यह हुआ है और इसमें दुख है या नहीं इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं व्यवस्था क्या है एक स्वस्थ मां के शरीर में या स्वस्थ पिता के शरीर से एक स्वस्थ शरीर संतान की उत्पत्ति होती है पहला नियम मां जब उसको कंसीव करती है तो यदि उसका स्वस्थ मानसिकता होता है मानसिकता का पूरा प्रभाव माँ के शरीर पे भी होता है और जो गर्भ में पल रहा है उसके शरीर पे भी होता है सब कुछ बढ़िया भी हो हेमोग्लोबिन बढ़िया हो है ना कैल्शियम आयरन सब बढ़िया हो लेकिन माँ अगर तनावग्रस्ती है तो वो तनाव का पूरा प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है और बालक के शरीर भी उस प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रहता ही है तो अब कोई विकृति जो है मानसिकता में पैदा हो ही सकती है मां के मानसिक तनाव में रहने के कारण नंबर दो नंबर तीन बात हम समझ सकते हैं मां के यदि आहार में कोई गलती हो जावे तो सीरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम है ना सीरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बालक के शरीर के विकास में होती देखी जाती जैसे मां ने कंस्यू किया और एक कॉम्बी फ्लेम ही खा लिया डॉक्टर बोलते खा लो क्या होता है डॉक्टर जैसे बोलते कुछ नहीं आता है है ना एक हमारे मित्र हैं इंदौर में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और उनके क्लिनिक में जाके कर बैठो वही तम्बाकू वाला उदाहरण तो दिन भर लोगों को एडवाइस करते हैं कि देखो सिगरेट नहीं पीना घूमने जाए करो दारू नहीं पीना नॉनवेज नहीं खाना ये सब हार्ट के लिए नुकसानदायक है अच्छी बात भाई किसी एक पार्टी में कभी गए कहीं वो मिल गए जैसे मिले तो वो छुपने चले गए अरे मेरे को छुप होता है भाई साहब आओ तो सही यार क्या भाई हेलो मैं उठता हूं तो कोई हो जाता है अब वो अब वो जो सज्जन है पहली बात तो खुद ही इतने बड़े हैं और वहां पार्टी में जहां देखे गए थे तीनों चीजें चल रही तीनों मतलब मैं कंट्रोल कंट्रोल रिलैक्स टेंशन मत बताइए एंजॉय इंजॉय करिए एंजॉय तब तो थोड़े दिन रिलीफ लगा उनको यहाँ वहाँ के बाद हुई मैंने मैंने पूछा यार ये बताओ इससे कोई हार्ट में संबंध है अरे कुछ नहीं तीस साल से तो मैं ही पी रहा हूँ सब बातें हैं सब एक दिन आए एक दिन जाना है किसको कौन पता है कब कौन सी बीमारी हो जाएगी देखो मैं तो घूमने भी नहीं जाता हूँ और सप्ताह में दो बार तो ये भी चलता है ना आहार में रोज एक टंगड़ी चलती है अब ये तो सब ईश्वर की लीला है अब डॉक्टर साहब ईश्वर की लीला आप चलेगा अब क्या करोगे आप किससे बात करोगे? आप अभी कोई डॉक्टर यहां हो सकता है कृपया करके बुरा मत मानना भाई मेरे को भी कभी आपके पास इलाज कराने आना ही पड़ सकता है एक है ना एक पार्टी होती डॉक्टरों की कभी जाने की कोशिश करना गलती से कोई एंट्री मिलती नहीं उसमें क्योंकि उसमें बहुत सिलेक्टेड डॉक्टर होते हैं पूरे शहर के कभी गलती से एक डॉक्टर मित्र के माध्यम से हम घुस गए उसमें अगर आप उस पार्टी को देख लो उसको गाला पार्टी बोलते हैं ग्रांड गेला पार्ट गाला पार्टी हैं गाला डिनर है? ये गाला डिनर क्या होता है भाई ये कंपनियाँ स्पॉन्सर्ड कराती है फाइव स्टार सेवन स्टार में आपको जो खाना खाओ जो पीना पियो और धड़ल्ले से वहाँ पर डाना गांस डाना चलता रहता है उधर साइड में सब धरा रहता सामान और भाई साहब यदि दे आप देख लो उस दिन कि डॉक्टर साहब क्या होते हैं जनरली 99% डॉक्टर की हालत क्या है उनको लगता ही है कि ये शरीर हमारे कहने से नहीं चल रहा है हमारे खाने पीने से नहीं चल रहा है पता नहीं कहाँ चल रहा है आप देख लोगे तो उनकी कोई एडवाइस में क्या भरोसा करो ना करो आपको पता चलेगा सुबह उठ के नहा दे के वापस बैठाते बोलिए घूमने जाते नहीं हो पाँच किलोमीटर जाइए है ना तब क्या हो गया ये सारे रोग इस प्रकार से अब इसमें दुख की बात क्या है मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया पिछली बार एक सुंदर घटना घटी एक हमारे मित्र हैं बंबई से वो आते हैं और काफी उनका मन लगा इसके साथ उनका एक बालक है और उसको मेंटली कुछ दिक्कत हो गया उसका मेधस्तंत्र विकसित जितना होना था बचपन में नहीं हुआ उसको लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं बहुत ही चिंतित तो हम लोग ऐसे ही कई बार उनको ध्यान दिलाए ध्यान नहीं गया उनका तो एक दिन ऐसे चिंता में यहाँ बैठे जहाँ किचन है ना किचन के सामने दो बेंच लगी है उसमें मैं बैठा हुआ बैठा बड़ा चिंतित भैया मैं एक दिन मर जाऊँगा तो ये बच्चे को कौन संभालेगा है ना उसको बिल्कुल पूरे समय अटेंटिव रहना पड़ता है तो सामने से उनका बच्चा गुजरा उसके पीछे पीछे और बच्चे गुजरे मैंने उनसे पूछा ये बताओ आपका बच्चा दुखी है या ये दूसरे बच्चे ही दुखी हैं तो पहले तो उनको लगा नहीं मेरे बच्चे दुखी है और दूसरे बच्चे तो सब सुखी हैं मैंने कहा फिर से ध्यान दो दुख जो है वो मानवीय परंपरा का अभाव के कारण दुख है और आपके बच्चे के पास चूंकि मेधस्तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है उसका अमानवीय परंपरा का कोई गुण दोष उस तक पहुंच ही नहीं रहा है तब उनको दिखाई दिया मेरा बच्चा हमेशा खुश रहता है वो अपने मस्ती मस्त रहता है सच में मस्त रहता है उसको देखे पिताजी परेशान रहते हैं और आज दूसरे बच्चों को देखिए जिनको हम स्वस्थ मानते हैं ये चूंकि अमानवीय व्यवस्था है उस अमानवीय व्यवस्था में एक उम्र के बाद उनको पता चल जाता है कि दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है और सिर्फ पैसा ही कमाना है और जिंदगी का नाम संघर्ष ही है सम्मान के लिए भी स्नेह के लिए भी विश्वास के लिए भी खरीद के खाना पड़ेगा है ना सम्मान विश्वास स्नेह तो पैसा ही चाहिएगा धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो बच्चा कोई अस्वस्थ पैदा हो गया अगर हम पूरी प्रक्रियाओं को समझते हैं हमारे लिए इतना बड़ा दुख नहीं है बल्कि उसकी ठीक से सेवा कर पाते हैं क्योंकि हो ही सकता है हजारों हजारों लाखों शरीर बन रहे हैं कोई एक शरीर बनने में कोई गलती हो सकती है अब अभी क्या है हम उसको व्यक्तिवादी विधि से सोचते हैं मेरे घर में क्यों पैदा हो गया यही दुख का कारण है ऐसा होता रहता है जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं कोई बिल्डिंग टेढ़ी बन जाती है कोई हाँ भैया हमारे हमारे गौशाला में गाय पैदा होती है ना कोई कोई गाय का कोई बच्चा में कभी एबॉर्शन हो जाता है किसी और कारण से कोई बच्चा कभी अधूरा बंद के पैदा हो जाता है ठीक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं सामान्य घटना क्या है लाखों करोड़ों बच्चे स्वस्थ पैदा हो रहे हैं यदि इसकी खुशहाली हम पर आ जाए और इस बात से पता लग जाए कि इन सबको सुखी रखने के लिए एक मानसिक एक मानवीय व्यवस्था चाहिए और मानवीय व्यवस्था का ताना बाना अगर हमारे हाथ में आ जाए तो कभी कभी कुछ आप्राकृतिक घटना हमारे खान पान से हमारे व्यवहार से हमारी कोई दवाई खाने से कुछ दुर्घटनाओं से कुछ दुर्घटना घट भी गई तो हम उसको आसानी से झेल सकते हैं क्योंकि अभी दुख इस बात का नहीं है कि ये मेरा बच्चा ऐसा क्यों पैदा हो गया बल्कि दुख इस बात का है कि दुनिया में उसका कोई सम्मान नहीं है क्योंकि सारा सम्मान हम आँख नाक कान जीप से कर रहे हैं और यदि उसकी एक आँखी फूटी हुई है तो दुनिया में उसका कोई सम्मान नहीं करेगा दुख इस बात से है यह दुख इस बात से है कि उसकी एक आंख फूटी हुई है सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि अंधे का बेटा अंधा के दिया किसी ने तो आपको पता है कितना अपमान हुआ और कितने लाखों लोग उसमें मरे कि हमको समझ में आता ही है ठीक है ना ये बात ये कोई आदर्शवाद की बात नहीं कर रहे हैं ये बहुत व्यवहारिक व्यवहारिक बात है आज तो किसी बच्चे की शादी न हो भैया बहुत स्वस्थ हो कमाता भी हो और शादी न हो लड़की की तो रात भर माँ बाप सो नहीं पाते हैं है ना और वही बेटिया जो जिसको लिए उन्होंने कप, सपने देखे थे ख्वाब देखे थे आज उनके दुख का कारण बन गई है। सोचिए वो बेटिया दुख का कारण बनी है या ये अमानवीय व्यवस्था के कारण हम दुखी हैं? सोचिए उन बिटियाओं का क्या हाल होता होगा जिनके ऊपर ये दबाव आ गया कि देखो आज उनके माता पिता सिर्फ उनका व्यवहार नहीं हो पा रहा है और इसके कारण दबाव में है सोचिए कितना अन्याय कितनी पीड़ा को हम पैदा करते होंगे है ना तो ये समझ में आ जाए कि तन एक प्राकृतिक विधि से रचित होता है उसकी एक व्यवस्था है जनरली सब ठीक ही हो रहा है कोई कोई गलती हमारे गलती से होती है कोई वातावरण के दबाव से होती है कोई रेडिएशन के इफेक्ट से होती है कोई कभी कभी प्राकृतिक विधि से हो जाती होगी तो कदा होने वाली गलती को हमारे लिए दुखी होने का आधार नहीं है बल्कि सदा सदा सदा सदा, -सदा जो हो रहा है वही हमारे लिए सुखा कारण बनता है ठीक है भैया कुछ कह रहे थे भैया पूरा हो गया हाँ उस पर बात करेंगे कोई मुद्दा छूटने वाला तो साधन है जागृति को पाने के लिए जागृति को प्रमाणित करने के लिए अगर ये शरीर को मैंने जागृति इससे पा गया और जागृति को प्रमाणित कर दिया हमारा शरीर के प्रति जो है जो आसक्ति किसी ने पूछा था आसक्ति क्या है आसक्ति का मतलब ही इतना सा है शरीर हम साथ रख रहे हैं चला रहे हैं लेकिन जागृति को नहीं पाए तो शरीर के प्रति आसक्ति है ये निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ मैं जिस चीज के लिए ये बना है यदि उस अर्थ में सदुपयोग नहीं हो पा रहा है उसकी प्यास हमारी अधूरी है ये अधूरापन है लोग आसक्ति को गलत बोल रहे हैं मैंने बोला मानव में अस्तित्व में गलती होती ही नहीं है ये शरीर जागृति के लिए है यदि जागृति को मैं नहीं पा पाया तो मेरे अंदर वो प्यास बची हुई है जागृत होने की तो शरीर के प्रति आसक्ति है जागृति को पा गया जागृति को प्रमाणित कर दिया इसी का नाम है आसक्ति से मुक्त हो गया ये मन क्या चीज है मन को मैं कह रहे हैं जीवन कह रहे हैं ये क्या चीज है ये प्रकृति का अंश है अभी इसको आगे समझेंगे हम कल्पनाशील है कर्म स्वतंत्र है वो सारी चीजें हैं इसका सदुपयोग क्या है जीवन का सदुपयोग क्या है सदुपयोग हमेशा वन हायर में है मन का सदुपयोग क्या है आप में जो है मैं बोल रहे हैं उसका सदुपयोग क्या है किसी और को खुश करना वो तो कर ही नहीं सकते हर आदमी अपने समाधान से सुखी समझाना हाजी वो तो कर ही रहे अभी भी सदुपयोग की बात कर रहे हैं उपयोग की बात नहीं कर रहे उस कल्पना शक्ति को सदुपयोग कैसे करें क्या मानवता के लिए समाज के लिए उपयोग करना क्या मतलब इसका सही निर्णय लेना निर्णय काय ले रहे हैं सदुपयोग के लिए सदुपयोग क्या है इस में का सदुपयोग क्या है वो तो शरीर का सदुपयोग है सॉरी शिक्षा के लिए अभी थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। बहुत बढ़िया मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के साथ इतने विस्तार से परिचय शिविर में बात हो पाए है।, है ना आप लोग जितने अच्छे मन से आए हो और जितने मन से सुन रहे हो इसलिए इतने डिटेल में हम बात कर पा रहे हैं ठीक तो मन का सदुपयोग है हर संबंध में विश्वास को प्रमाणित करना संबंध दो जगह है मानव मानव के साथ मानव प्रकृति के साथ इस मन को कहाँ लगाना है यह मन का सदुपयोग क्या है मन को कहाँ लगाना है जितने मेरे संबंधी हैं उन संबंधियों के साथ सबके साथ विश्वास प्रमाणित हो यदि मेरा भाई है तो भाई के साथ विश्वास प्रमाणित हो यदि मेरा मित्र है तो मित्र के साथ विश्वास प्रमाणित हो मित्र के साथ विश्वास प्रमाणित हो तो उसकी पत्नी के साथ भी विश्वास प्रमाणित हो मित्र के साथ विश्वास किया पत्नी के साथ विश्वासघात हुआ पत्नी के साथ विश्वास किया उसकी बेटिया बेटा के साथ बेटिया के साथ विश्वासघात किया ये सब मन का दुरुपयोग है ये क्या है ये भ्रमित हमारे अंदर कोई विचार बैठा हुआ तो इस मन को कहाँ लगाना है ना ईश्वर में लगाना है ना पैसा कमाने में लगाना है है ना ये सब तो हम शरीर को ऐसे लगाते हैं वैसे काम हो जाता है इस मन को लगाना है जितने मेरे संबंध हैं उन संबंध में विश्वास प्रमाणित हो जाए ये मन को लगाने की जगह है परेश भाई बात समझ में आई है ना तो मन का सदुपयोग है कि आपके साथ विश्वास प्रमाणित हो मेरे आचरण से मेरे आचरण से आपको मेरे प्रति विश्वास हो और आपको ये समझ में आए और एक दिन आप भी विश्वासपूर्वक जीने लगो ये मेरे मन का सदुपयोग है तो मन को कहाँ लगाना है उन तमाम रहस्यमय चीज़ों से निकालिए और जिंदगी के साथ जोड़िए और जिंदगी के साथ जोड़ने पर यह समझ में आएगा कि विश्वास ही वो एकमात्र जगह है धरोहर है जिससे हम लोग सुखपूर्वक जी पाते हैं विश्वास की संकट है जैसे मैंने पहले दिन कहा जितने दिन हम साथ ले लिए उतना बड़ा विरोधी तैयार हो गया क्यों हो गया वो क्योंकि विश्वास हमको समझ में नहीं आया तो विश्वास की जगह अविश्वास पे हम पहुंच गए इसी प्रकार से धन क्या है तो प्रकृति ही हमारा धन है पापा जी ने भी कविता सुनाई धन क्या चीज है प्रकृति पर जो हम श्रम करते हैं और उस श्रम से जो कुछ भी फलित हुआ वो हो सकता है मेरे पास अभी स्वधन के रूप में हो हो सकता है मेरे पास अभी परधन भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता यदि आज के पीछे का बात कर रहे हैं आज के आगे का तो स्वधन ही होना चाहिए उसकी बात नहीं करेंगे वो छोड़ दिया अपन ने आज के बाद तो स्वधन ही होना चाहिए आज तक जो कुछ भी है हो सकता है परधन भी हो धन तो धन है आपका तुम्हारा मेरा किसी का नहीं होता है धन प्रकृति का धन है है ना तो ये प्रकृति के समस्त धन का सदुपयोग क्या है वो हमको समझ में आ जाए तो प्रकृति पर जो श्रमपूर्वक अर्जित है जो भी मेरे पास धन है वो धन का सदुपयोग एक तो हो गया उपभोग उत्पादन में गया वो जो तीस कुंटल बचा वो मेरे और मेरे परिवार के किसी काम का नहीं है इट इज रियली ऑफ नो यूज फॉर माय फैमिली मेरी फैमिली की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई है पहले आवश्यकता को समझना जरूरी है समझ कर ही उसकी पूर्ति हो सकती है वो हो गई अब जो बचा है शेष है ना उसका क्या करेंगे उसके सदुपयोग से हम सुखी होते हैं सदुपयोग पर सुखी हैं तो भाई ने अच्छा ध्यान दिलाया कि सारे धन का मतलब सदुपयोग दो ही भाग में है मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था <coughs> यहां पर आप आपको सभी अपराध से अपन मुक्त हैं यदि हमको ये समझ में आ गया कि हमारे पिताजी ने या उनके पिताजी ने कोई पर धन इकट्ठा किया था तभी आप अमीर हो या तो आपने किया हो या आपके पिताजी ने किया हो या उनके पिताजी ने किया हो आपके अमीर होने का मतलब सीधा सीधा है कि आपने दूसरे का धन को इकट्ठा किया है है ना इसमें कुछ भी लाख लपेट नहीं है लेकिन इससे कोई अपन दोषी नहीं है दोषी अब दोष मुक्त होने का तरीका क्या बना कि हम स्वयं ही दान नहीं कर रहे हैं संग्रह नहीं कर रहे हैं उसको मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था में धन का सदुपयोग है हम तन मन और धन को समझ पाते हैं इसका नाम समाधान है लिख लो तन मन धन के सदुपयोग को समझना समाधान है और समाधान पूर्वक जीना मतलब सदुपयोग पूर्वक जीना ही सुख है तन मन धन के सदुपयोग को समझ गए तो समाधान हो गया और सदुपयोग पूर्वक जी गए तो सुखी हो गए अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो कुछ भी काम हो रहा है हम सभी परिवारों के पास अर्जित स्वधन परधन जैसा भी रहा हो है ना मैं तो पहले कह चुका हूं पर धन दो तरीके से हो सकता है एक टैक्स पेड भी हो सकता है एक नॉट टैक्स पेड भी हो सकता है दोनों ही प्रधन हैं उसको फेंकना नहीं है उसको दान नहीं करना है उसका सदुपयोग ही इतना ही है क्योंकि उसका उपभोग नहीं हो सकता उसका उत्पादन नहीं हो सकता आप रोटी ज़्यादा नहीं खा सकते हैं आप कपड़े ज़्यादा नहीं पहन सकते हैं आप गाड़ियाँ इकट्ठी करके कर कर रख सकते हैं वो संग्रह में चला जाएगा ज़्यादा गाड़ियों में बैठ नहीं सकते हैं जो कुछ ये हो जाने के बाद बचा है वो सारा का सारा मानवीय शिक्षा मानवीय व्यवस्था में नियोजित होता है भाई छोड़ दो दरवाजा तो मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था में नियोजित होता है इस प्रकार धन के सदुपयोग पूर्वक हम सभी सुखी होते हैं ये बात समझ में आ गया ऐसे सदुपयोग की नीति <coughs> मेरी पॉलिसी क्या होना चाहिए सम्मान पूर्वक जीने के लिए हम बोलते हैं ना उसकी नीति थी, ठीक नहीं, उसकी नहीं। तो है उसकी नीति ठीक नहीं है तो नीति में यदि संग्रह है नीति में यदि परधन है नीति में यदि उपभोग को ही हम सदुपयोग मान लिए हैं तो ये नीति का दोष हो गया जैसे अगर छल कपट दंभ और पाखंड नीति है तो फिर कुनीति क्या होगी चालाकी क्या होगी बदमाशी क्या होगी नीति का मतलब है कि तन मन धन की सदुपयोग हो तन मन धन किसका है मेरा तो हो तन मन का सदुपयोग दूसरे का ना हो इसको न्याय कहेंगे या न्याय कहेंगे है ना तो किसी का भी तन हो उसका सदुपयोग हो किसी का भी धन हो उसका सदुपयोग हो किसी का भी मन हो इसका सदुपयोग हो तन मन धन स्वतंत्रता पूर्वक हो तो न्याय है तन मन धन कैसे स्वतंत्रतापूर्वक सदुपयोग कभी भी प्रतंत्रतापूर्वक नहीं है मेरे कहने से आप अपने तन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे आप अपने निर्णय से अपने तन का अपने मन का और अपने धन का सदुपयोग कर पाएंगे तभी स्वतंत्र होंगे तभी सुखपुर जियेंगे की बात समझ में आ गई हिंदू के तो तन मन धन की सुरक्षा होना चाहिए लेकिन सदुपयोग होना चाहिए लेकिन मुस्लिम के नहीं होना चाहिए ये न्याय है कि अन्याय अंग्रेजों के तो आप बिल्कुल डंडा लेके हम खड़ा रहेंगे ये न्याय है कि अन्याय उसका भी सुरक्षा होना चाहिए उसका भी सदुपयोग होना चाहिए तो तन मन के सदुपयोग की नीति का नाम है जो सदुपयोग को स्पष्ट करा दे उसका नाम है धर्म और धर्म एग्जीक्यूशन कैसे करती है धर्म संप्रदाय नहीं है वो तो लड़ाने के लिए धर्म सदुपयोग को जो बता देता है उसका नाम है धर्म और धर्म एक का एग्जीक्यूटिव बॉडी है शिक्षा दूसरा आया है ना तो शिक्षा पूर्वक अब जब सबका सदुपयोग होगा संबंध स्पष्ट होगा तो संबंध पूर्वक जियेंगे तो संबंध पूर्वक जीने से यह समाज टुकड़े में बटेगा या ये जुड़ेगा अभी समाज टुकड़े में बटा हुआ है या जुड़ा हुआ है बटा हुआ है कई टुकड़े हजारों लाखों टुकड़े हमने कर रखे हैं एक तरफ हमारी कामना है विश्व कुटुम्बों की और एक तरफ हमारी हालत यह है कि एक परिवार के अंदर ही दो भाई लड़ रहे हैं बंटवारे हो रहे हैं पति पत्नी लड़ रहे हैं बच्चे लड़ रहे हैं कामना तो विश्व कुटुम्बों की है योग्यता हमारी एक परिवार को चलाने की भी अभी नहीं है शिक्षा की कमी है धर्म की स्पष्टता नहीं है तो शिक्षा पूर्वक संबंध स्पष्ट होने से अखंड समाज अनडिवाइडेड अं� सोसाइटी द प्रजेंट सोसाइटी इज डिवाइडेड इन सो मैनी डिविजन दिस डिविजन्स आर है ना कास्ट क्रीड स्टेटस एजुकेशन बम परमाणु बम स्किल है ना, सुविधाएं, मेट्रो कार ये वो ये सब के डिविजन हैं तो सदुपयोग पूर्वक एक मानव में एक मानव में जो नीति है वो सदुपयोग करती है तो सुखी होता है वो धर्म में जाता है तो बिलीफ स्पष्ट होता है वो शिक्षा में जाता है तो आचरण की स्पष्टता होती है वो संबंध में जाता है तो तृप्ति होती है और वो अखंड समाज में पहुंच जाता है तो अभयता होती है दूसरा आया सुरक्षा जो भी तन है जो भी मन है जो भी धन है ये तीनों असेट किसके हैं हिंदुस्तान के हैं पाकिस्तान के हैं ये प्रकृति का एसेट है तन भी प्रकृति का असेट मन भी और धन भी सभी तन की सभी मन की सभी धन की सुरक्षा होना है या नहीं होना है कि एक की सुरक्षा के लिए दूसरों को मारना है यह इससे सुरक्षा की भावना बड़ी या सुरक्षा बढ़ी कोई मारने आएगा तो आप मारोगे आपकी मजबूरी है वो समाधान नहीं है मैं कायरता की बात भी नहीं कर रहा हूँ मारने की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं समाधान की बात कर रहा हूँ मार के अगर बैठ भी गए वापस तो वापस आके सोचोगे आगे लड़ना ना पड़े ये मुद्दे की बात तो तन मन धन की सुरक्षा की बात करेंगे तो प्रकृति की सुरक्षा की बात होगी और प्रकृति की सुरक्षा होने के लिए हमारे को सारी टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा फिर से टेक्नोलॉजी को ठीक से सेट से करना पड़ेगा और उसके बाद धरती के साथ जीने का एक स्वरूप निकल के आता है उसको कहते हैं सार्वभौम व्यवस्था क्या कहेंगे तो एक मानव में यदि नीति स्पष्ट होती है तो वो पूरे दुनिया में सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप लेता है एक मानव में यदि सदुपयोगता की समझ होती है तो पूरी दुनिया में वो अखंड समाज की तरफ जाता है ये डिविजन नहीं लगते हैं और हम सब अनडिवाइडेड यूनिफाइड रह सकते हैं ये अनडिवाइडेड यूनिफाइड रहना ही विश्व कुटुम्बम है क्या है ये विश्व कुटुम्ब का मतलब ही है कि पूरी धरती के लोग एक परिवार के रूप में जिए उसके लिए जरूरी है कि सदुपयोग शिक्षा विधि से सदुपयोग शिक्षा विधि से और सुरक्षा सुरक्षा संविधान विधि से सदुपयोग शिक्षा विधि से सुरक्षा संविधान विधि से है ना एग्जीक्यूट होता है तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक हम पहुँच सकते हैं तो मानव में जो समाधान है <�क्षाट गए> मानव में जो समाधान है स्वयं में सुख <थाए> के रूप में है परिवार में शांति के रूप में है समृद्धि के रूप में है समाज में अभ्यता के रूप में है प्रकृति में संतुलन के रूप में हैं और पूरी व्यवस्था में अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है ये बात पहुँची मानव में यदि समस्या है मानव में यदि समस्या है तो सदुपयोग स्पष्ट नहीं है तो संग्रह है तो दुख है है ना बिलीफ टकरा रहे हैं आचरण की स्पष्टता नहीं है संबंध अतृप्त है तो समाज में भय है चॉइस आपका जैसे जीना हो वैसे जियो ठीक है ये बात ये बात समझ में आई अब फटाफट हम दूसरे मूल्य की तरफ चलते हैं वैसे सम्मान के बारे में अभी आधी बात हो पाई बहुत सारी बातें होनी है बहुत सारे प्रश्न आपके हैं और समझने की जरूरत है या नहीं है हाँ या ना कितने लोग लगता है कि ये बात ठीक है और अधिक समझने की इसकी जरूरत है हाथ ऊंचा करें ऑलमोस्ट <coughs> सभी को लगता है और अधिक समझने की जरूरत है या नहीं है है ठीक है ना ये बात जितना हम समझ गए शुरुआत हुआ आगे और समझने की जरूरत है है ना <coughs> तीस मूल्य हैं अभी एक मूल्य के बारे में इतनी बात हुई अभी तमाम और भी प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हाँ जी डर गए हाँ जी इसलिए थोड़ा थोड़ा बात करके अभी इसको आगे बढ़ा दें डरना तो है ही नहीं अभैधता की बात है चलिए तो दूसरे मूल्य की बात कर लेते हैं अभी हम क्या मानते आए मूल्य मतलब फीलिंग फीलिंग का मतलब कुछ भी मान लिए चल दिए अब मूल्य का मतलब समझ में आया व्हाट द वेल्यूज यू आर लिविंग मूल्य का क्या मतलब निकला हाउ यू आर लिविंग जैसे आप जी रहे हो वो आपका मूल्य है सोच रहे हो वो मूल्य नहीं है है ना तो मूल्यों को अभी सिर्फ हम ऐसे कल्पना में लेके बैठ रहे हैं वो मूल्य विधि से हमको जीना है चलिए एक और मूल्य की बात कर लेते हैं मैं जब भी किसी के साथ होता हूं, किसी के बारे में सोचता हूं, परिवार में जीता हूं, तो एक और मेरी अपेक्षा है मुझसे कि मैं विश्वासपूर्वक जीऊं। विश्वास का क्या मतलब जो परो वो परो। जैसे एक बात कह दी जाए आप ही लोग कह दिए जाए कि यहाँ पर जो आप लोग बैठे हैं उनमें जो लोग कुर्सी भी बैठे हैं इसमें से एक कुर्सी टूटी हुई है और उसकी टांग सिर्फ हेवीकॉल से जुड़ी हुई है तो क्या लगेगा हमारा विश्वास बड़ा है घटा घटने लगेगा ना तुरंत देख लो हमारी कुर्सी तो नहीं गई है या नहीं है तो विश्वास को कैसे देखते हैं फिर से विश्वास का क्या मतलब हाँ जी लोग किस पे भरोसा होता है प्रमाण के ऊपर किस बात का भरोसा होता है कि अगर कुर्सी है तो मेरा वजन ले पाए है ना इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इकाई पर भरोसा कब होता है उसके आचरण की निश्चितता के आधार पर जैसे हमको कोई बोल दे कि भैया देखो आप बात तो अच्छी कर रहे हो लेकिन ये जो है ना कोई एक आध पटिया टूटा हुआ है जैसे हमको पता चलेगा एक पटिया टूटा हुआ है तो हमारा आचरण थोड़ा बदल जाएगा वो क्या है ना मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा इतने आराम से चलेंगे ऐसे विश्वासपुर चलेंगे धीरे धीरे कहीं नहीं कह पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित है अनिश्चित पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित है वनस्पति का आचरण निश्चित है क्या अनिश्चित जीवों का आचरण निश्चित है क्या अनिशित मानव का आचरण अब तक निश्चित है क्या अनिश्चित मानव में ही विश्वास की कमी है मतलब मतलब क्या हुआ आचरण की निश्चितता बराबर विश्वास क्या है विश्वास की परिभाषा आचरण की निश्चितता बराबर विश्वास अगर मेरी अपेक्षा अपने से है कि विश्वासपूर्वक जीवों का मतलब क्या हुआ मेरा अपना आचरण निश्चित होना चाहिए निश्चित का क्या मतलब होता है जो हिले डोले न मतलब पत्थर जैसा खड़ा रहे निरंतरता का मतलब क्या होता है बिल्कुल ठीक बात चेंज ना हो कैसे एक आदमी में यदि आप निश्चित आचरण की कल्पना कर रहे हो तो क्या मतलब है उसका वो हमेशा मुस्कुराता रहे निश्चितता का क्या मतलब पहला मुद्दा पहला मुद्दा प्रयोजन सम्मत हो निश्चित का क्या मतलब पर्पस फुल हो पर्पस क्या चीज है? है ना लक्ष्य सम्मत हो है ना तो लक्ष्य सम्मत होना ही उसके आचरण का निश्चित होना है पहली बात पहला मुद्दा ठीक खाली मुस्कुराता रहे ऐसा नहीं है खाली आपको खाना खिलाते रहे ऐसा नहीं है खाली आपका पेड़ दबाते रहे ऐसा नहीं है है ना पर्पज फुल एक्टिविटी हो परपज क्या है आ, इच्छा चाहत और लक्ष्य में अंतर हाँ हाँ उसको बताता हूँ मानव में सदुपयोग और सुरक्षा पूर्वक जो घटित होता है उसका नाम है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तो प्रयोजन क्या है परपज ऑफ लाइफ क्या है अखंड समाज सार्वभौम अभी ये समझ में नहीं आया होगा शायद अभी लिख लीजिए इसको आगे समझ लेंगे मेरे जीने से ये समाज में टुकड़ा खड़ा होता है या मेरे जीने से ये समाज यूनिफाइड होता है मैं इस पूरे समाज के साथ जुड़ के काम कर पा रहा हूँ या आलूफ होकर काम कर रहा हूँ जुड़ के करता हूँ तो अखंड समाज की बात होती है अगर जाति मत भेद लिंग भेद शरीर भेद ये सब से मुक्त होकर जीता हूँ तो अखंड समाज दिस इज द पर्पज ऑफ द एग्जिस्टेंस उसको हम आगे समझेंगे तो प्रयोजन सम्मत होना दूसरा लक्ष्य सम्मत हो न <coughs> लक्ष्य सम्मत और प्रयोजन सम्मत में अंतर क्या हाँ जी, मन लग रहा है हा या ना ये दो दो शब्द हैं लक्ष्य और प्रयोजन हम्म? हाँ लक्ष्य और प्रयोजन को कैसे समझें जी है। जी। और प्रयोजन होता है वो मतलब कि एक बड़ा गोल को लेके चलना ठीक बहुत अच्छा बेटा उधर माइक ले जाओ तो सीटी मारे के ले जाओ इसको समझ लेते हैं जैसे एक उदाहरण के लिए भ्रमित कल्पना दौड़ाते हैं मेरे को इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है आर्थिक रूप से अब ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है ना ये मेरे को सबसे बड़ा आदमी बनना है आर्थिक रूप से सबसे देश का बड़ा आदमी बनना है दुनिया का बनना है सबसे अमीर आदमी बनना है ये हो गया मेरा एक एक थोड़ी देर के लिए प्रयोजन है ना पर्पज हो गया लाइफ का अब सबसे बड़ा आदमी बनने का क्या मतलब हुआ कैसे बनेंगे नाव यू हैफाई द लक्ष्य आपको लक्ष्य की पहचान करना पड़ेगी इसका मतलब आप आपको आंकलन करना पड़ेगा कि सबसे अमीर आदमी का मतलब ये हुआ कि है ना उसको मान लीजिए 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष कमाना होगा अब ये क्या हो गया प्रति वर्ष कमाना क्या हो गया ये लक्ष्य बना टेंजिबल हो गया इसको हम पहचान सकते हैं समझ सकते हैं उसको भी समझ सकते हैं इसको भी समझ सकते हैं अब 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कमाना है तो करीब करीब आठ करोड़ रुपया है ना प्रति महीना कमाना है ये भी क्या हो गया ये भी लक्ष्य हो गया अब आठ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कमाना है तो प्रतिदिन कितना कमाना है हाँ जी आठ करोड़ रुपए प्रति माह तो कितना हो गया हो गया होगा कितना भी हुआ होगा यार है ना छोड़ो अपने को इतना कैलकुलेशन पड़ने की जरूरत नहीं है अब वो जो जितना कमाना है मान लो पचास लाख कमाना है थोड़ी देर के लिए कुछ भी कमाना है अब वो एक दिन में कमाना है कितने दिन में कमाना है धन्यवाद एक दिन में कमाना है तो एक घंटा निकल गया तो उतने कमाया कि नहीं कमाए अब एक घंटे में अगर दो लाख रुपए कमाना है तो अभी एक मिनट में कितने रुपए कमाना है एक मिनट में इतना कमाना है तो एक सेकेंड निकल गया कितना कमाया कि नहीं कमाए इसका मतलब क्या हो गया हर पल्स में उस प्रयोजन की और जो गति होनी है उसका आकलन करके चलना उसको वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है तो यदि मैं एक एक सेकंड में एक लाख रुपए कमाना है मुझे और मैं कमाता जाता हूँ तो जाकर कोई दिन सौ करोड़ पूरा होता है तो मेरा प्रयोजन सफल होता है ये दोनों में अंतर समझ में आया तो हम सबका प्रयोजन है कि हम सब लोग विश्व कुटुम्ब की तरह जिए अखंड समाज सार्वभम व्यवस्था के तहत जिये क्योंकि प्रकृति का डिजाइन ऐसा ही है है ना तो ये प्रयोजन मेरे कहने से आपके कहने से नहीं है यह प्रयोजन अस्तित्व सहज व्यवस्था उसके नियम को समझने से ऐसे समझ में आता है अभी हम लंच के बाद वो सब समझने वाले हैं। तो इस प्रयोजन को पाने के लिए अब लक्ष्य की बात होती है तो लक्ष्य क्या है मानव में लक्ष्य क्या है समाधान पूर्वक जीना थोड़ी सी वॉल्यूम कम करिए सीटी मारा है बार बार समाधानपूर्वक जीना बस समृद्धि पूर्वक जीना पूर्वक जीना और कोएक्जिस्टेंस में रहना ये एक प्रकार का लक्ष्य बना ये हर सेकंड चाहिए हर सेकंड मुझे समाधान चाहिए हर सेकंड मुझे समाधान चाहिए हर पल्स पे मुझे समृद्धि चाहिए हर पल्स पे मुझे भय नहीं चाहिए अभय चाहिए हर पल्स पे मुझे पूरकता चाहिए संघर्ष नहीं चाहिए तो ये जीने का मेरा लक्ष्य बना इस लक्ष्य में जीता हूं तो प्रयोजन सफल होता है <coughs> तो आचरण की निश्चितता का पहला भाग बना प्रयोजन सम्मत होना दूसरा भाग बना लक्ष्य सम्मत होना तीसरा भाग बना प्रमाण संपन्न होना वो सारे प्रमाण संपन्न होना कल्पनाओं में नहीं सिर्फ पूर्वक जीना तो प्रयोजन को लक्ष्य सम्मत होना और प्रमाण संपन्न होना से विश्वास बना लेकिन यह प्रयोजन सम्मत होने के लिए लक्ष्य समझने के लिए प्रमाण को समझने के लिए पहला मुद्दा बना हर प्रश्न का उत्तर होना तो विश्वास के लिए पहला मुद्दा जो जीरो सेटिंग है वो यह है कि हर प्रश्न का उत्तर होना उस उस प्रश्न में ये समझ में आ जाना कि मानव जिंदगी का प्रयोजन क्या है हम सब मिलकर साथ में धरती पर क्यों पैदा हुए हैं हम सब मिलकर करना क्या है हमारे सब लोगों का कुल काम क्या का रोटी खाने के लिए पैदा हुए हैं या रोटी खा रहे हैं इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए यदि ये प्रयोजन पूरा होना है उसके लिए रोटी खा रहे हैं उसके, है, उसके लिए काम करें उसके लिए टेक्नोलॉजी है तो उसके अर्थ में अब लक्ष्य क्या बनाऊँ इंजीनियर बनना लक्ष्य है या समाधान समृद्धिपूर्वक जीना लक्ष्य है है ना इंजीनियर बनने को मना ही नहीं है हो सकता है समाधान समृद्धि के लिए हमारे को इंजीनियरिंग भी पढ़ना पड़े हो सकता है समाधान समृद्धि के लिए हमारे बच्चों को डॉक्टरी पढ़ना पड़े हमारे यहाँ पर लोग पूछते हैं कि आप क्या पढ़ाई कराते हो हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों को समाधान समृद्धि पूर्वक जीना सिखाते हैं उसके लिए हर बच्चे को डॉक्टर बनना अनिवार्य है हमारे यहाँ हर बच्चे को इंजीनियर बनना अनिवार्य है हर बच्चे को अकाउंटेंट बनना अनिवार्य है हर बच्चे को गाय पालना सीखना अनिवार्य है मम्मी की सेवा करना अनिवार्य है साउंड रिकॉर्डिंग अनिवार्य है मूवी मेकिंग अनिवार्य है लिखना अनिवार्य है है ना ऐप बनाना अनिवार्य है मूवी बनाना अनिवार्य है गीत गाना नृत्य करना जो जो भी जिंदगी में समाधान समृद्धिपूर्वक जीने के लिए आवश्यक है वो सब एक ही बच्चे को चाहिए ये बच्चे मैं टुकड़ा कर दूँ चीर फाड़ करके इतने टुकड़ा कर दें ये जो अलग अलग सब्जेक्ट हमने बना दिए ये बच्चे का चीर फाड़ कर दिया हमने ऐसे समाधान समृद्धि पूर्वक जीना पहली अनिवार्यता उसके बाद फिर कोई किसी चीज में वो एक्सपर्ट होना एक्सीलेंस होना एक अलग बात है अभी क्या हो गया हम उसको पूरा तो तैयार किए ही नहीं है उस कंप्लीट तो हुआ नहीं उसके टुकड़े कर दिए हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मानव के तीन टुकड़े कर दिए आर्ट कॉमर्स उसके बाद दो टुकड़े और हो गए ऐसे टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए मानव में ही इतने खंड कर दिए मानव जाति में कहा से अखंडता आएगी एक मानव का कितना टुकड़ा हो सकता है अनगिनत टुकड़ा हम कर दिए पुरुष के नाम पर महिला के नाम पर हिंदू के नाम पर मुस्लिम के नाम पर फिजिक्स के नाम पर केमिस्ट्री के नाम पर एनवायरमेंट के नाम पर इसके नाम पर आध्यात्मिक के नाम पर है ना राष्ट्रीयता के नाम पर अंतर्राष्ट्रीयता के नाम पर सारे गिनाने जाऊंगा तो पूरी शाम हो जाएगी जबकि एक मानव एक अपने में कंप्लीट इकाई है उसको फिजिक्स की भी समझ होना जरूरी है उसको केमिस्ट्री की समझ होना जरूरी नाते समय फिजिक्स चाहिए क्या चाहिए रोटी बनाते समय केमिस्ट्री आती कि नहीं आती आदमी के साथ बात करने जाता है तो सोशोलॉजी आएगी कि नहीं आएगी है ना कुछ सोचने जाता है तो साइकोलॉजी आएगी कि नहीं आएगी जब एक आदमी के इतने टुकड़े हम कर देते हैं कहाँ से परिवार बनेगा कहाँ से समाज बनेगा कहाँ से अखंडता को हम पाएंगे मानव जब भी अखंडता तो की बात, complete, in all respect. जहां पे ये विश्वास की बात आती है हम बोलते हैं कि आचरण की निश्चित ओके आचरण की निश्चितता अगर हो तो ये सारी चीजें बनती है इसके कारण आचरण की निश्चितता बनती है ओके जैसे अभी एक, जब मानव की उत्पत्ति का सब्जेक्ट आता है जैसे कोई माँ बच्चे को जन्म दे रही है जी। तो उसका आचरण वो जितनी भी नॉलेज है मान लो उसके पास हर प्रकार का उत्तर है और इस एनवरमेंट में वो जन्म दे रही है एंड उसका खाना पीना अच्छा है विचार अच्छे है और उसके बावजूद भी मतलब उसका प्रयोजन भी अच्छा है लक्ष्य भी अच्छा है और उसके बावजूद अगर मान लो बच्चा डिफॉर्मिटी के साथ में पैदा होता है ऐसे केसेस होते हैं तो फिर उसका देखो ये आपकी कल्पना से आया हुआ क्वेश्चन है नहीं रियलिटी है आज की लाइफ सुन तो आपने तीन दो तीन चीजें इसमें अजूम कर दी ऐसे समाधान के पूर्वक मां जीती है ऐसे वातावरण में जीती है आप इसको जिए बिना अनुभव किए बिना आपने एजमसन के साथ ये चीज को रखा है ये बात समझ मारी फिजिकल डिफॉर्मिटी हमारे लिए पीड़ा है मैं मानता हूँ आज हम फिजिकल डिफॉर्मिटी से ज्यादा पीड़ित हैं कि लोगों मेंटल डिफॉर्मिटी में ज्यादा पीड़ित हैं नहीं किसी भी टाइप की हो लेकिन दीदी आज, आज गंभीर क्या है मामला अरे सौ लोगों के परिवार में सो हजार लोगों में यदि किसी एक परिवार में कोई अपंग पैदा भी हो गया तो हम सब यदि समाधान के साथ जी रहे हैं और बालक को आदमी को रूप पद बल धन से नहीं देखते हैं और अपने लिए सेवा का स्रोत नहीं मानते हैं और अपनी नाक का वो बाल नहीं है तो हम सब उसको आसानी से खुशहाली पूर्वक उसकी सेवा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक घटना भी हो सकती है और ये मानवकृत घटना भी हो सकती है मानव की गलती से भी हो सकता है इसको समझो दीदी आज दुख इस बात से नहीं है कि कोई हमारे घर में अपंग बच्चा पैदा हुआ उससे ज़्यादा दुख इस बात से है कि हमारे घर में जो स्वस्थ बच्चे हुए और आगे जाकर वह सब मानसिकता से अपंग हो गए आज दुख इस बात से नहीं है कि किसी बच्चे के माता पिता बचपन में पैदा होकर मर गए आज इस बात से दुख है कि हर घर में जो बच्चे को मिलना चाहिए जो मार्गदर्शन जो मिलना चाहिए माता पिता से मार्गदर्शन मिलना चाहिए जिंदगी कैसे जीना है वो माता पिता को पता नहीं है बच्चे अनाथ ही पैदा हो रहे हैं इसको समझो तब तो कोई बात आगे बढ़ेगी हलो तो, नहीं तो हम वहीं के घूमते वही रहेंगे है ना जी हेलो हाँ जी, हाँ जी भैया मैं आज सुबह से राजीव चावला बोल रहा हूँ ऊपर बैठा हूं। हाँ जी आज सुबह से चुप था कि सुनूंगा ज्यादा बोलूंगा नहीं ठीक लेकिन है नहीं। अभी क्या लग रहा है कभी जब आप कोई बात बोलते और मन में असहमति होती, आपकी बिल्कुल, बात बिल्कुल होती बताने है आपकी है ना हा, हा, हा। तो लगता है यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ क्यूँ आया सही बात लेकिन जब आपकी कई बातें ऐसी समझ में आती की यार ये तो इतनी सिंपल थी जीवन में कभी ध्यान नहीं गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो लगता है मैं अब तक यहाँ क्यों नहीं आया था बहुत बढ़िया राजू भैया के लिए जोरदार ताली ताली इस बात से नहीं है कि आपने राजू राजीव भाई खुश करना है ताली इस बात से हमारे में से कई लोगों को ऐसे फीलिंग आता है अभी मेरे को कई भाई यहां बैठे हैं बता रहे हैं कि भैया इतना लेट क्यों आए फिर वो खुद ही बोलते हैं, चलो आ तो गए हजारों साल से इस सच्चाई को समझे बिना इतनी छोटी छोटी सीली मिस्टेक करके हम लोग अपनी जिंदगी को नर्क बना के रखे हैं तो बात यह है कि आगे हमको समझाने वाला कोई क्यों नहीं आया प्रश्न ये भी नहीं कि क्यों नहीं आया किसी गलती नहीं है कम से कम को कोई आया तो सही अनुसंधान घटित तो हुआ तो, तो, तो एक बार जोरदार ताली नागरा जी के द्वारा जो अनुसंधान घटित हुआ अच्छा मेरा एक प्रश्न है सारे प्रश्न लंच के बाद भाई का इशारा बहुत दिल्ली से हो रहा है प्रश्न कर लीजिए लंच के बाद उत्तर देंगे प्रश्न मेरा ये कि अभी जो विश्वास के ऊपर बात हो रही है हाँ जी और उसी में भी आपने एक अखंड व्यक्तित्व की बात की है जी भैया कि जो अभी खंड खंड में शिक्षा दी जा रही है और एक आपने कहा कि एक व्यक्ति के पास आंसर हर चीज का होना चाहिए हर टेक्निक वो जो भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड अगर शिक्षा होगी तो वो अच्छा काम कर पाएगा तो ये इसका विश्वास से कैसे रिलेशन है ये थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया